संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व गंगा जी के महात्मा का वर्णन बैसम पायन कहते हैं जन्मेजय जय बुद्ध में बृहस्पति क्षमा में ब्रह्मा जी पराक्रम में इंद्र और तेज में सूर्य के समान गंगानंदन भीष्म जी जब वीर सैया पर पड़े हुए काल की बाट जो रहे थे और राजा युधिष्ठिर उनसे तरह तरह के प्रश्न कर रहे थे उसी समय बहुत से दिव्य महर्षि भीष्म जी को देखने के लिए आए उनके नाम ये हैं अत्रि अत्रिवशिष्ठ भृगु पुलस्थ पुलतु अंगिरा गौतम अगस्त्य सुमति विश्वामित्र स्थूलशिरा संवर्त प्रमति दम बृहस्पति शुक्राचार्य व्यास चवन काश्यप ध्रुव दुर्भाषा जमदग्नि मार्कंडे रैभ्य यवकृत रवकृत त्रितूलाक्ष सबलाक्ष कर्ण मेधातिथि कृष्ण नारद पर्वत सुधन्वा एकत नितम्भ भुवन धौम्य सतानंद सतान परसुराम और कच्छ ये सभी महात्मा जब वहां पधारे तो भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर ने उनकी विधिवत पूजा की तत्पश्चात वे सुखपूर्वक बैठकर भीष्म जी से संबंध रखने वाली मधुर एवं मनोहर कथाएं कहने लगे शुद्ध चित्त वाले उन महर्षियों की बातें सुनकर भीष्म जी बहुत संतुष्ट हुए तन्दरवे महर्षिगण भिष्म जी और पांडवों की अनुमति लेकर सबके देखते देखते वहां से अदृश्य हो गए उसके बाद धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने भीष्म जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और पुनः उनसे धर्म विषयक प्रश्न पूछा पितामह कौन से देश कौन से प्रांत कौन कौन आश्रम कौन से पर्वत और कौन कौन सी नदिया पुण्य की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ समझने योग्य है कहा इस विषय में से जीविका चलाने वाले एक पुरुष पुरुष पुरुष का किसी सिद्ध सिद्ध के साथ जो संवाद हुआ था वह प्राचीन इतिहास सुनो कोई शिलोच्छ पृथ्वी की अनेकों बार परिक्रमा करने के बाद शिलोच्छवृत्ति से जीविका चलाने वाले एक श्रेष्ठ गृहस्थ के घर गया उसने इसकी विधिवत पूजा की और यह प्रसन्न होकर बड़े सुख के साथ रात भर उस गृहस्थ के घर में रहा सवेरा होने पर वह गृहस्थ स्नान आदि से पवित्र होकर प्रातःकालिक नित्य कर्म में लग गया जब उससे निवृत्त हुआ तो फिर उस सिद्ध अतिथि की सेवा में आ पहुंचा फिर दोनों महात्मा सुखपूर्वक बैठकर वेद वेदांत विषय चर्चा करने लगे थोड़ी देर बाद शिलोच्छ वृत्ति वाले गृहस्थ ब्राह्मण ने तुम्हारी ही तरह प्रश्न किया कौन कौन से देश जनपद प्रांत, आश्रम, पर्वत और नदियां पुण्य की दृष्टि से सर्वोत्तम समझने योग्य है सिद्ध ने कहा वे ही देश, आश्रम और पर्वत पुण्य की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है जिनके बीच से होकर नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी बहती है गंगा जी का सेवन करके जीव जिस उत्तम गति को प्राप्त करता है वह तपस्या ब्रह्मचर्य यज्ञ और त्याग से भी नहीं मिल सकती जिन देखियों के शरीर गंगा जी के जल से भींगते हैं अथवा मरने पर जिनकी हड्डियाँ गंगा जी में डाली जाती है वे कभी स्वर्ग से नीचे नहीं गिरते जिन मनुष्यों के संपूर्ण कार्य गंगा जल से ही संपन्न होते हैं वे मरने के बाद पृथ्वी का निवास छोड़कर स्वर्ग में विराजमान होते हैं जो जीवन की पहली अवस्था में पापकर्म करके पीछे भी गंगा जी का सेवन करते हैं वे भी उत्तम गति को प्राप्त करते हैं गंगा के पवित्र जल से स्नान करके जिनका अंतकरण शुद्ध हो गया है उन पुरुषों के पुण्य की जैसी वृद्धि होती है वैसी सैकड़ों यज्ञ करने से भी नहीं हो सकती मनुष्य की हड्डी जितने वर्ष तक गंगा जल में पड़ी रहती है उतने हजार वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है जैसे सूर्य उदय काल में घने अंधकार को विदीर्ण करके प्रकाशित होते हैं उसी प्रकार गंगा जल में स्नान करने वाला पुरुष अपने पापों को नष्ट करके सुशोभित होता है जो देश और दिशाएं गंगा जी के कल्याण में जल से वंचित है वे बिना चांदनी की रात और पुण्यहीन वृक्ष की भांति शोभा नहीं पाती जैसे सूर्य के बिना आकाश की शोभा नहीं होती उसी प्रकार गंगा से रहित देश और जिसाएं भी श्रीहीन जान पड़ती है तीनों लोक में जो कोई प्राणी है वे सभी गंगा के उत्तम जल से तर्पण करने पर अत्यंत होते हैं। जो मनुष्य से तपे हुए गंगा जल का पान करता है, वह गाय के गोबर से निकले हुए जो की लपसी खाने वाले पुरुष से अधिक पवित्र माना जाता है एक मनुष्य शरीर का शोधन करने वाले एक चंद्रायण व्रत का आचरण करे और दूसरा केवल गंगा जी के जल का पान करे तो उन दोनों में शायद ही समानता हो एक हजार युगों तक एक पैर से खड़ा होकर तपस्या करने वाला पुरुष एक महीने तक गंगा स्नान करने वाले पुरुष की बराबरी कर सकता है या नहीं इसमें संदेह है एक मनुष्य दस हजार युगों तक नीचे सिर करके वृक्ष में लटका रहे और दूसरा इच्छानुसार गंगा जी के तट पर निवास करे तो पहले की अपेक्षा दूसरा ही श्रेष्ठ है जैसे आग में डाली हुई रुई तुरंत जलकर भस्म हो जाती है उसी तरह गंगा में गोता लगाने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं इस संसार में जो लोग दुखों से जाकुल होकर अपने लिए कोई आश्रय ढूंढ रहे हैं उन सबके लिए गंगा के समान दूसरा कोई सहारा नहीं है जैसे गरुण को देखते ही संपूर्ण सर्पों के विष झड़ जाते हैं उसी प्रकार गंगा जी के दर्शन मात्र से मनुष्य सब पापों से छूट काला पा जाता है जगत में जिनका कहीं आधार नहीं है तथा जिन्होंने धर्म की शरण नहीं ली है उनका आधार और उन्हें शरण देने वाली श्री गंगा जी ही है वे ही उसका कल्याण करने वाली तथा वे ही कवच की भांति उसे सुरक्षित रखने वाली है जो नीच अनेकों बड़े बड़े अशुभ पापों से ग्रस्त होकर नरक में पड़ने वाले हैं वे भी यदि गंगा के शरण में आ जाते हैं तो ये मरने के बाद उनका उद्धार कर देती है जो सदा गंगा में स्नान करने जाया करते हैं वे निश्चय ही मुनियों तथा इंद्र आदि देवताओं के समान माने जाते हैं विनय और सदाचार से हीन अमंगलकारी तथा नीच मनुष्य भी गंगा के शरण में जाने पर शिव स्वरूप हो जाते हैं जैसे देवताओं को अमृत पितरों को स्वधा और नागों को सुधा तृप्त करती है उसी प्रकार मनुष्यों के लिए गंगा जल ही पूर्ण तृप्ति का साधन है जैसे भूखे हुए बच्चे माता के पास जाते हैं उसी प्रकार कल्याण चाहने वाले प्राणी गंगा जी की उपासना करते हैं जैसे ब्रह्मलोक सब लोकों में श्रेष्ठ बताया जाता है वैसे स्नान करने वाले पुरुषों के लिए गंगा ही सब नदियों में श्रेष्ठ कही गई है जो मनुष्य गंगा के तीर की मिट्टी अपने मस्तक में लगाता है वह अज्ञान अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य के समान निर्मल स्वरूप धारण करता है गंगा की तरंग मालाओं का चुंबन कर करके बहने वाली वायु जब मनुष्य के शरीर का स्पर्श करती है उसी समय वह उसके सारे पापों को नष्ट कर देती है दुखों से संतप्त होकर मृत्यु की घड़िया गिनने वाला मनुष्य भी यदि गंगा जी का दर्शन करे तो उसे इतनी प्रसन्नता होती है कि उसकी सारी पीड़ा तत्काल नष्ट हो जाती है गंगा के तट पर निवास करने से जो सुख जो आनंद मिलता है वह स्वर्ग में रहकर संपूर्ण भोगों का अनुभव करने से भी नहीं मिल सकता मन वाणी और क्रिया द्वारा होने वाले पापों से ग्रस्त मनुष्य भी यदि गंगा जी का दर्शन करे तो वह परम पवित्र हो जाता है इस विषय में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है गंगा जी का दर्शन उनके जल का स्पर्श तथा उनके भीतर डुबकी लगाने से मनुष्य सात पीढ़ी तक आगे होने वाली संतानों को और सात पीढ़ी तथा उससे भी ऊपर के पितरों का उद्धार कर देता है जो पुरुष गंगा जी का महात्मा सुनता उसके तट पर जाने की अभिलाषा करता उनका दर्शन करता जल पीता स्पर्श करता तथा उनके भीतर गोते लगाता है उसके दोनों कुलों का भगवती गंगा उद्धार कर देती है गंगा जी अपने दर्शन स्पर्श जलपान तथा नाम कीर्तन मात्र से सैकड़ों और हजारों पापियों को तार देती है जो पुरुष अपना जन्म जीवन तथा अपनी विद्या को सफल करना चाहता हो उसे गंगा के तट पर जाकर देवताओं और पितरों का तर्पण करना चाहिए मनुष्य गंगा स्नान करके जिस अक्षर अच्छा फल को प्राप्त करता है वह पुत्र धन तथा किसी क्रिया के द्वारा नहीं मिल सकता जो शक्ति रहते हुए भी पवित्र जल वाली कल्याणमयी गंगा का दर्शन नहीं करते वे जन्म के अंधे लुंजे और मुर्दे के समान हैं भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता महर्षि तथा इंद्र आदि देवता भी जिनकी उपासना करते हैं और विद्वान ब्रह्मचारी गृहस्थ वान तथा भी शरण लेते हैं ऐसे गंगा जी का कौन मनुष्य आश्रय न लेगा जो मनुष्य प्राण निकलते समय मन ही मन गंगा जी का स्मरण करता है उसे परम गति की प्राप्ति होती है जो जीवन पर्यंत गंगा की उपासना करता है उसे भय देने वाले पापों से तनिक भी भय नहीं होता आकाश से गिरते हुए जिन परम पवित्र गंगा जी को भगवान शंकर ने अपने सिर पर धारण किया तथा जिन्होंने तीन निर्मल मार्गो से प्रवाहित होकर तीनों लोकों की शोभा बढ़ाई है उनके जल का सेवन करने वाला मनुष्य हो जाता है अर्थात गंगा जी में भक्ति रखने वाले पुरुष को माता पिता पुत्र स्त्री और धन का वियोग होने से भी उतना दुख नहीं होता जितना गंगा के विछो से होता है गंगा जी के दर्शन से जितनी प्रसन्नता होती है उतनी वन में भ्रमण करने अभीष्ट विषयों को भोगने तथा पुत्र और धन पाने से भी नहीं होती जो गंगा जी में श्रद्धा रखता उन्हीं में मन लगाता उन्हीं के पास रहता उन्हीं का आश्रय लेता तथा भक्तिपूर्वक उन्हीं का अनुसरण करता है वह भगवती भागरथी का प्रिय होता है पृथ्वी आकाश तथा स्वर्ग में रहने वाले छोटे बड़े सभी प्राणियों को सदा गंगा जी में स्नान करना चाहिए यही सत्पुरुषों का सबसे उत्तम कार्य है आकाश स्वर्ग पृथ्वी दिशा और विदिशाओं में भी जिनकी ख्याति फैली हुई है सरिताओं में श्रेष्ठ उन भगवती भागीरथी के जल का सेवन करके सभी मनुष्य मनुष्यार्थ हो जाते हैं जो दूसरे मनुष्यों को ये गंगा जी है ऐसा कहकर उनका दर्शन कराता है उसके लिए भगवती भागीरथी प्रतिष्ठा अर्थात अक्षय पद प्रदान करने वाली है वे कार्तिकेय और सुवर्ण को अपने गर्भ में धारण करने वाली पवित्र जल की धारा बहाने वाली और पाप दूर करने वाली है। वे आकाश से पृथ्वी पर उतरी हुई है उनका जल संपूर्ण जगत के लिए पेय है उनमें प्रातः काल स्नान करने से धर्म अर्थ काम तीनों वर्गों की सिद्धि होती है गंगा जी गिरिराज मालय की कन्या भगवान शंकर की पत्नी तथा स्वर्ग और पृथ्वी की शोभा है वे भूमंडल पर निवास करने वाले प्राणियों का कल्याण करने वाली परम सौभाग्यवती तथा तीनों लोकों को पुण्य प्रदान करने वाली है श्री भागीरथी मधु का स्रोत एवं पवित्र जल की धारा बहती बहाती है जलते हुए घी की ज्वाला के समान उनका प्रकाश है वे अपने भीतर स्नान संध्या आदि करने वाले ब्राह्मणों और तरंगों के द्वारा सुशोभित होती है। वे सबसे पहले स्वर्ग लोक से नीचे की ओर चली उस समय भगवान शंकर ने उन्हें अपने सिर पर धारण किया फिर हिमालय पर्वत पर आकर वहां से वे इस पृथ्वी पर उतरी हैं। श्री गंगा जी स्वर्ग की जननी है सबका कारण सबसे श्रेष्ठ रजोगुण से रहित अत्यंत सूक्ष्म मरे हुए प्राणियों के लिए सुखद सैया पवित्र जल का स्रोत बहाने वाली यश देने वाली जगत की रक्षा करने वाली सत्स्वरूपा तथा सिद्ध की अभिष्ट देवी भगवती गंगा अपने भीतर स्नान करने वालों के लिए स्वर्ग का मार्ग बन जाती है क्षमा रक्षा तथा धारण करने में पृथ्वी के समान और तेज में अग्नि तथा सूर्य के समान शोभा पाने वाली गंगा जी स्वामी कार्तिकेय की माननीय माता है और ब्राह्मण जाति पर अनुग्रह करने के कारण ब्राह्मण भी उनका सदा सम्मान करते हैं ऋषियों के द्वारा जिनकी स्तुति होती है जो भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न अत्यंत प्राचीन तथा परम पावन जल से भरी हुई है उन भगवती भागीरथी की मन में मन से भी शरण लेने वाला मनुष्य ब्रह्मधाम को प्राप्त होते हैं जैसे माता अपने पुत्रों को स्नेह भरी दृष्टि से देखती है वैसे ही गंगा जी सर्वात्म भाव से अपने आश्रय में आए हुए प्राणियों को कृपा दृष्टि से देखकर उन्हें सर्वगुण संपन्न लोक प्रदान करती है इसलिए जो ब्रह्म लोक को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं उन्हें अपने मन को वश में करके सदा मातृभाव से गंगा जी की उपासना करनी चाहिए जो अमृतमय दूध देने वाली गौ के समान सबको पुष्ट करने वाली सब कुछ देखने वाली संपूर्ण जगत के उपयोग में आने वाली अन्न देने वाली तथा पर्वतों को धारण करने वाली है श्रेष्ठ पुरुष जिनका आश्रय लेते हैं और जिन्हें ब्रह्मा जी भी प्राप्त करना चाहते हैं उन भगवती गंगा जी का मोक्षाभिलाषी पुरुषों को अवश्य आश्रय लेना चाहिए राजा भगीरथ अपने उग्र तपस्या से भगवान शंकर से ही संपूर्ण देवताओं को प्रसन्न करके गंगा जी को इस पृथ्वी पर ले आए उनके शरण जाने से मनुष्य को इस इस्लोक और परलोक में भय नहीं रहता ब्रह्मण मैंने अपने बुद्धि से सोचकर यहाँ गंगा जी के गुणों का एक अंश बतलाया है मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं उनके संपूर्ण गुणों का वर्णन कर सकू कदाचित पूरा यत्न करने से मिरु के रत्नों और समुद्र के पानी की माप बताई जा सकती है किंतु गंगा जल के गुणों का वर्णन करना असंभव है अतः मैंने बड़ी श्रद्धा के साथ जो ये गंगा जी के गुण बतलाए हैं उन पर विश्वास करके मन वाणी क्रिया भक्ति और श्रद्धा के साथ तुम उनकी आराधना करो इससे तुम बहुत शीघ्र दुर्लभ सिद्धि प्राप्त कर और तीनों लोगों में अपने यश का विस्तार कर गंगा जी की सेवा से प्राप्त हुई अविष्ट लोकों में इच्छा इच्छानुसार विचरोगे महान प्रभावशाली महान प्रभाव वाली भगवती भागीरथी तुम्हारी और मेरी बुद्धि को सदाव स्वधर्मानुकूल गुणों से युक्त करे श्री गंगा जी बड़ी भक्त वसला है वे संसार में अपने भक्तों को सुखी बनाती हैं विष्ण जी कहते हैं युधिष्ठिर वह उत्तम बुद्धि वाला परम तेजस्वी सिद्ध शिलोच्छवृत्ति के द्वारा जीविका चलाने वाले उस ब्राह्मण से त्रिपथगा गंगा जी के यथार्थ गुणों का नाना प्रकार से वर्णन करके आकाश में अंतर्ध्यान हो गया और वह ब्राह्मण उसके उपदेश से गंगा जी के महात्मा को जानकर उनकी विधिवत उपासना करके परम दुर्लभ सिद्धि को प्राप्त हुआ कुंति इसी प्रकार तुम भी पराभक्ति के साथ सदा गंगा जी की उपासना करो इसे तुम्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त होगी रेशम जी कहते हैं जन्मेजय भीष्मी के द्वारा कहे हुए श्री गंगा जी के स्तुति से युक्त इस इतिहास को सुनकर भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर को बड़ी प्रसन्नता हुई गंगा के स्तमन से युक्त इस पवित्र इतिहास का जो श्रवण या पाठ करेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा